तो ले और ला ले Broad... ती, okay, वो वो डेट पहला देते रहे ठीक है ये अब ले लो अब आठ तो <job> ने ले लो आप ये अब तो यार हां वो स्पीकर ने खा लो ठीक है ये ने थैले ने खा लो और डोर्स पे दो अच्छा या अच्छा ये वट लगा दो बराबर अब ये देखो ये जो है राम ना, रामन ना ए ये मोर्नर तानेटे हम हम अह भैया जगह है ये लो आ दो करा देखो ये ले ले लो जो आप ले लो बराबर ए ये आप रे हम अठा जाई बराबर ईर माता हम आज अठा जा मारेट ने जंतर बनावे बनावे बनावे यो नाप करने पहला धार ले लाल ला धारे अपन कोई हम तो तो ऐसे रख लेते बिना <laughs> बस समर समर सूर सल्ला ये तो का बनाने जिसकी है ये, ये, है। ये, है। ये है। होता है, है। का आ, सूर से का है। जान क्या है छोटो हाँ। पी। हाँ। वे कोई छोटो वे कोई पांच बार और जमीन का जमीन पे चले जेजे कटवागी तरह मेरी खाल बाकी एक ढाल उतार आवे हां मेरा बाप अपो अपना टुकड़ा काटुनी तो ढाल ही जाई तो सीधा अटू लेन वठा तक पर्दा और ढाल जंगली काच को है ये है जंगली काच बन जगर में डब्बे होया डब्बे ऊपर ये खाते है गायन चीज खावे हां कीड़ी नहीं अरे ये मेल दे तो यू नो आई वांटेड टू कंफर्म वन थिंग बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक इट ओके द द द क्वेश्चन क्वेश्चन आई थिंक यू डू थिंग योर स्ट्रिंग देन विल मोर लारूंग मोर का लारे उठे बिल्कुल अपन टारगेट क सेडो है बीजेपी पीजेपी ए टारगेट सेट को दी तो ये जगह ले ले अच्छा अब इन देखो आप वठीज रखो इन हाथ राख इन आ आ दो कर लो बिल्कुल प्रेम यहां आपका आधा टाई एक दो तीन चार साढ़े चार तब एक मिनट पाछ देने आप मने। आप एक और दो अब ये पा दे दो है एक दो तीन चार चार बहुत डांड अच्छा। पर पर की, पर... की तो यो, यो चारियो हाँ। हाँ? तो पांच रो है वो चार रो है वो पांच रो है अच्छे बोले जो आपके वो वो तो चार ही वो चार ही और वो अच्छे बोले है कई बात है छोटो दान नहीं ये तो फर्क पर... है पर... इसका पड़ता है ये, इसका है ये जो होता है कागदी बात है अच्छा अच्छा पतला हाँ। नहीं होता हाँ। कागदी कर है। कागदी होता कागदी कागदी है है है वो अच्छा। तो... इरी पूरी रेवन आपके गांठ ने काटो ये तो अंदर की जाती है थोड़ी अब मैं कुछ थोड़ी एक दूसरी बात पूछना चाहूं कि मार्केट ने इलाके में बातर बनाने आप जो लगाई या लोहारी लकड़ी जवाई लकड़ी और लकड़ी ढाल उतार रहे सिर्फ एक जगह पे थोड़ी सी ऊंची उठी रहे गोडारी भूतवन जतन का हमारे माता जतन ठीक है हमारे लिए तार एक जगह थोड़ा जो ऊंची रहती यहां है यहां से ऊंची रहती थोड़ी सी मामूली मामूली सी ऊंची रहती वैसे रहती सब के रहती तब रे हमारी वो बाप रेट में 200 जंतर देखिए भी में भी ऐड हो जाओ हां नहीं वो पत्ती होती नहीं लगी हुई वो केवल लकड़ी की लकड़ी की वो ऐसे तरता कोती चल ये महीना देखो ये चीज में सारे रोज में जदन कई है कत्तक अपन अब हाल हाल तक ए, तो रहा है जो। यो तक ये तो है।, है अब मारे हिसाब यो यो कम कम कम नहीं यदि ज्यादा आवाज करनी है तो तार और थोड़ा बोली बुला सको नहीं, नहीं बुला तट्कियों जो तट्कियों। कर कर निशान तो जो देवा देवा देवा। तो देवा देवा। तो तो मैं लिया फिर उन ने लियो ठीक ठीक है लेकिन आप अच्छा नहीं यो बोले खरी पढ़ना अब देखें थोड़ा बजाज मन बता दो एक एक एक सार ऊपर उले नीचे तक बजा दो आप जो शुरु शुरु जो आप शुरू जंतर जब आप पहला पैरवासा बजाया सब पहले ही बना देता तो हाथ रखिया है। अच्छा पहले आंगली रोकाम सीखियो के सारी रोकाम आंगली ले हाँ? इन्हें बाद में अच्छा अब कदी कभी आप मैं देखूं आप बार सुबह भी बार अबार बजायन भी जगह आप बजाए आप आंगली ने इं हिलाओ वो क्यों और कर दे करोगा थोड़ा कर्ण बताओ गलम बताओ कभी आप यो तार है इन्हें ले, ले, ले, ले, थोड़ी बताओ देखा कहीं है मान लो आपरी है कोई जो तो आंगली तो ते तो ते ये है लेकिन सार से आपकिन सारिया बंगली तो इसको इधर हैं कहें सारे लेकिन सूर्य बोलना चीज है बजा सको दबनी तो यह चीज है और सूर्य बोल काला काला बोलता, हाँ? काला बोलता। अच्छा। अब देखा कैसे अंगूठा रो काम हाँ। के हाँ। दो तोड़ दिए अच्छा अरे बाद में इन पछे कर ले पछे देख ले मिलता हूं ये मैं तो वो वजंत्र ठीक हो आप रो वो काम कर रही है मोर वीरा ये नहीं कर रही कर ले इन नहीं कर रही तोड़ दिए तोड़ दिए तो सही कर देना डोर जमाने बिल्डू एट है दिस स्ट्रिंग इज नॉट वर्किंग तोड़ लियो आजा आजा आजा डाल सिंक करो पागल ना ना अल्लाह अल्लाह यो ये <laughs> <गारे। laughs> गारे। <laughs> गारे। <laughs> क्या मैंने पान दो साल अगर उसको पता सकते हैं। वो नहीं जानता है दो वो क्या पर बार बार आपके बार कोई जानकार बूढ़ा आदमी थोड़ा बात है कहीं देखो एक तो तोरो नाम वेण चीज है वो तो शारदा है शारदा है जब ईरो नाम वो चीज है पांचवीरो मोठा राग तो यही देसु हाँ। या तो राग है जो तो राग नहीं छोड़ तो राग पर गीत पर राग का इन जरूर राग भरा ना म्योर राग मोटू राग बेटा मैं भी सो राग करा ना काश ये खेल का करती करें अलग भी है जानी वो तो बात है भी भी राग नाच रे का आंगली रो काम नहीं गए साथे ये अंगूठे काम नहीं हुए अलग निकले निकलेगा important point hai dena you know, because now wish you have the recording some molecular stuff is available to tell you exactly exactly that what happens when they tune this to this bhasha ko bani ko farak hai bani ko jo jo watch to wo ka hum karte hain ha kamal gawe ha usme raag lage <laughs> raag lage एक अपने जब भेजे रानी रानी वा अलग है एक एक था आया मैं इंतजार कर रही हूं। तो वो जो नाच रहे जाते अलग अलग है अलग अलग नाच रह जाते महाराज ने तो लेकिन अब यहाँ अलावा भी वह बहुत सारी चीजे क्योंकि तो आप या का, यो काम बिल्कुल घूम पर, यो काम कोई कोई कोई का के का देश टाइप ऑफ़ वर्क इज़ नॉट नो अम्मा मायने में टीम के ऊपर नहीं तो तो भी वो उदयपुर उदयपुर मेवाड़ मेवाड़ पूरा अजमेर आगे निकलिया उधर तो शार ही अलग अलग रे वो किसान फटे मैं शार करा अबार मग तो ये एक है वो जो कमर पेटी ये पट्टो टाको फटो पर झटकू गण खा चार झटका ना जट का ना बस दो तीन लगा बाल लगाओ तो और बस जट दो कशी। जट दो तीन पेरियो ना, जट जुडिया जुडिया ना कशी। जट बेटी एक बात आप लाओ तो खराबी घूबरा खराब ही फुस्कर वो हाँ। जो फूट गया वो खराब वो वो फूट जाते वो केवल वो बीच में एक ही चाय रहता है मंत्री बताओ जैसे ना बार आप कहो आप, आप, आप ने गुगरा है जो खराब है हाँ। ये कटार बड़ियोड़ा हैन कटु लाया वो तो यहां पटवा के यहां से लिया कैसा पटो अजमेर का पटोंग लिया तो टटराता टटराता कटु अब कटारो टटरो वो पहले तो हमने अजमेर को वहां से दिया था तो तो यो आवे जो रहा है, है। पीतल वो वो तो खाशी खाशी खाशी का का काम बस कड़ी मुकराना मुकराना मुकराना हाथा ही बना डाले शीटा पीड़ा टूट गया दो दो दो दो दो को ही ही वो जो कितना चालीस चालीस गुगरा तो आंगली कैसन ले बताओ देगा। और एक देखे लारू आ तार ना। ना। यो जो आ, ए, यू, यू, यो यो सामने सामने आप आप आप को नहीं नहीं ना जा रही है अब ताल लोगे काम खाली नीचे रही आंगलिंग बजाओ देखा अंगूठा नहीं नहीं बारे निकले जो आरुं लाउज मत बजाओ माइली माइली इस बजाओ यूं कोई बाजी नहीं है तब वो आगे लारे आज इस दिन बोल दोनी आ दिस दोनी आठ जाती देसी तो कोई चीज़ बजा दो आप कोई से भी काम बजा दो आप ये कुछ आप कई नाम है कई चीज ये तो काम है अच्छा अबे कहीं कर वो हीरा दासी वाले ले लो समाचार बोझ कित आया नहीं छह महीना कागज कागज हाँ कागज रसिया बताए सुबह गांव वो इंग्लिश में लेला हम्म हम्म मैं बोलती हूं जी मेरी बात है السلام हम्म हम्म उंटी लगा मिली मिली मोड़ी ने उंटी लगा मिली हां अपना 20 पर भी मजा मोर का गाना हाँ, गा दे हां मोर गाना गा रहा है ये पर लेवा चल रही है ये उनका मेरा मामा हां ये उल्टा आवाज आ रहा है बहुत मोर के तोय ठोर पर हो जो हां बहुत अच्छा है सुबह बचाया हां